मुक्ति और उसके उपाय इंद्रिय संयम के उपाय न तथेता शक्यंतेम अया विशेषु प्रजुष्टा यथा ज्ञान नि मनुस्मृति इंद्रिया स्वभावतः विषयों में आसक्त रहती हैं विषयों के न आदि दोष दर्शन के द्वारा जिस आसानी से उन्हें विषयों से निर्वित किया जा सकता है विषय भोग के द्वारा वैसा नहीं किया जा सकता अतः प्रथम उपाय द्वारा इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए काम्यादि दोष काम्यादिदोषदृष्ट कामित्यागेतव प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु तानन्विप्य सुखी भव पंचदशी काम्यादि वस्तुओं में अनित्यत्व आदि दोष देखना ही काम क्रोधादि के त्याग का अत्युत्तम उपाय है यह वेदांत आदि मोक्ष प्रतिपादक शास्त्रों में बार बार बताया गया है अतः उन सारे विषयों के दोषों का चिंतन करके काम क्रोधादि त्याग का सुख सुखपूर्वक रहो उत्थितानेियान तान, तान, पुनः पुनः हन्यावेकदंडेन वज्रेन हरिर्गिरी योगवासिष्ठ उपशम प्रकरण विषयाभिमुख उत्थित अथवा अनुत्थित सभी इंद्रियों का विवेकदंड द्वारा उस प्रकार पुनः पुनः दमन करे जिस प्रकार इंद्र वज्र द्वारा पर्वतों का दमन करता है एकाद मनोजेय स्वगुणे नोभत्मक यस्मिजिते जिता वेतौभवतः तो पंचको गण मनुस्मृति अंतरेन्द्रिय मन को मिलाकर इंद्रियां कुल ग्यारह होती हैं यह मन ही अपने संकल्प द्वारा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों इन दोनों को ही परिचालित करता है अतः मन को जीतने पर इन दोनों इंद्रिय पंचक अर्थात दसों इंद्रियों को जीता जा सकता है मानवों के हृदय में मनोवहा सिंपैथिटिक नर्व नामक एक नाड़ी है जो उनके सारे शरीर से संकल्प से उत्पन्न शुक्र को ग्रहण कर उपस्थ की दशा में प्रवाहित कर देती है मथनी द्वारा मथे जाने पर जैसे दूध में विद्यमान घी मथित होकर निकल आता है उसी प्रकार स्त्री को देखने तथा उससे संबंधित संकल्प से शुक्र उत्तेजित हो जाता है स्वप्नावस्था तो में स्त्री के साथ मिलन न होने पर भी संकल्प से जब मन में अनुराग होता है तब ऐसी स्थिति में भी मनोवहाड़ी देह से संकल्पज शुक्र को बाहर निकाल देती है महर्षि अत्रि को शुक्र विषयक विशेष ज्ञान था अन्नरस अल्पाँव्यवहारेणस्थनासन च्रियमाणा विषय इंद्रिया निवर्त मनुस्मृति अल्पहार और निर्जल स्थान में निवास द्वारा विषयों से आक्रांत सभी इंद्रियों को क्रमशः विषयों से हटावे नाड़ी और संकल्प ये तीन शुक्र के मूल या बीज है शुद्ध चित्त व्यक्ति पूर्वजन्म के सौभाग्य के प्रभाव से संकल्प को संयत एवं न्यून या संकुचित रखते हैं जो व्यक्ति दुर्गम पथ की तरह इंद्रिय आदि रूप बंधन को पार करके सभी दोषों को दूर करने में समर्थ होते हैं वे ही मोक्ष के अमृत का पान करने में समर्थ होते हैं मनंद्रििया मनत्मजतर्वभा क्षेत्र ब्रह्मणी न्यसेतमुखा सर्वाणी चाभि मुखा वै एक ध्यान तथा ज्ञान शेषस्तु ग्रंथ इंद्रियों को मन के साथ और मन को आत्मा के साथ संयुक्त करो मृत्यु के नाश के कारण जीव के सभी भावों से रहित होने पर उसका ब्रह्म में लय करो सभी इंद्रियां बहिर्मुख हैं अतः वे बाह्य वस्तुओं को देखती व ग्रहण करती है अंदर क्या है उसे नहीं देखती अतः इन बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करो इंद्रियों को अंतर्मुख करना ही ध्यान है वही ज्ञान है और सब ग्रंथ का विस्तार मात्र है यस्त अविज्ञानवान अयुक्न मनसा सदा तस्ंद्रियाश्या दुष्टा स्वायव सारथे कठोपनिषद जो व्यक्ति अविज्ञानवान तथा सदा असयत मन वाला अर्थात उपासना रहित होता है उसकी सारी इंद्रियां सारथी के दुष्ट अश्वों की तरह वश में नहीं रहती यु विज्ञानवान भवति भवती युक्त न मनसा सह त्रिया सदस्वाव सारथेह किंतु जो व्यक्ति विज्ञानवान तथा सदा संयत मन वाला होता है अर्थात उपासना में मग्न रहता है सारथी के प्रशिक्षित घोड़ों की तरह उसकी सभी इंद्रियां अत्यंत आसानी से वशीभूत हो जाती हैं श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा था कि जो लोग योग में प्रवृत्त हुए हैं पर उसमें अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं ऐसे योगियों को यदि देह के भीतर से उत्पन्न बाधाओं के द्वारा विक्षेप हो तो इन विधियों का प्रयोग करना चाहिए संताप और शैत्यादि बाधाओं को योग धारणा द्वारा वायु रोगादि की बाधा का वायु धारणा युक्त आसन द्वारा कामादि अशुभ वृत्तियों की बाधा का मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन द्वारा तथा दम्भादि का योगेश्वरादि के अनुसरण द्वारा धीरे धीरे नाश करना चाहिए शास्त्रकारों ने श्रीकृष्ण का परमेश्वर और मदन का उनके पुत्र के रूप में वर्णन करके अत्यंत सरल भाषा में सामान्य लोगों को यह समझा दिया है कि मदन अत्यंत प्रबल और त्रिकाल जयी होते हुए भी पिता के अत्यंत अनुगत लोगों पर उसके द्वारा बाण से प्रहार करना संभव नहीं है वस्तुतः परम देव के पूर्ण आश्रित एवं सदा उपासना रत लोगों के लिए इंद्रिय दमन कठिन कार्य नहीं है स्त्रीण निरीक्षण स्पर्श संपचेल प्राणि नो मिथुनीभूतान अगृहस्थोत कृष्ण ने कहा सखी उद्धव अगृहस्थ व्यक्ति को स्त्रियों का दर्शन स्पर्श वार्तालाप परस आदि तथा मिथुनीभूत प्राणियों का दर्शन सर्वप्रथम त्याग करना चाहिए स्मरण की प्रेक्षण गुह्य भाषण संकल्पोध्यवसाय क्रिया निष्पत्तिर एक तमैथुनम अष्टांग प्रबद्ती मनीषिण विपरीत ब्रह्मचर्यक्षण अष्टलक्षणम् का स्मरण कीर्तन केली दर्शन गुह्यकथन मन ही मन संकल्प उद्योग और क्रियापूर्ति इन आठ को पंडित लोग अष्ट कहते हैं इनके विपरीत अर्थात इनका त्याग ब्रह्मचर्य है अतः वह भी आठ लक्षणों वाला है अनातर स्वान् खानी न स्पर्शेद निमित्त रोमाणी चाहि सर्वाण्य विवर्जयेत इंद्रिया यदि उत्तेजित न हो तो उन्हें अकारण स्पर्श न करे इसी तरह गुप्त लोम केशों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए इस प्रकार सारांश यह कि इंद्रियों में पुनः पुनः दोष दर्शन सामान्य मात्रा में सात्विक आहार समस्त असत संकल्प का पूरी तरह त्याग प्रलोभनकारी विषय के सामने आने पर उससे नेत्राधि इंद्रियों को दूसरी ओर फेर लेना और अनाथ शरण परमेश्वर की शरण लेना निरोधो क्वनिरोधो विमूढ़ करो तिबई स्वराम से धीर से सर्वदा सवक्रिमह अष्टावक्र संहिता जो मूर्ख ईश्वर निष्ठा को त्याग कर इंद्रिय दमन के लिए तत्पर होता है वह इंद्रियों के प्रभाव को रोक नहीं सकता ज्ञानी और ब्रह्म परब्रह्मपरायण व्यक्ति का इंद्रिय जन्म विक्षेप अपने आप निरुद्ध हो जाता है इत्यादि उपायों द्वारा मानो अत्यंत आसानी से दुष्ट इंद्रियों को शांत और वशीभूत करने में समर्थ होते हैं इसके अतिरिक्त अन्य उपायों द्वारा कोई इंद्रिय समूह को पूरी तरह कभी भी वशीभूत करने में समर्थ नहीं हो सकता